एंतन चैखो की, की, की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं एंटन की कहानी अन्याय का विरोध जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा बैठो जुलिया मेरे विचार से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ तुम, तुम अपने आप, आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ तुम्हें याद होगा तुम्हारी तनख्वाह तीस रूबल महीना तय हुई थी न जुलिया ने दबे स्वर में कहा जी नहीं, नहीं चालीस रूबल मैंने डायरी में लिख रखा है तीस ही तय हुई थी मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा तीस रूबल महीना ही देता आया हूँ अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए दो महीने हुए हैं ना? जी नहीं दो महीने पाँच दिन अरे नहीं ठीक दो महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है मैं तो दो ही महीने मानूंगा तो दो महीने के हिसाब से होते हैं साठ रूपये लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है उस दिन तुमने काम नहीं किया कौलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो इसके अलावा तुमसे तीन छुट्टियां और ली गई है घबराहट में जुलिया का चेहरा पीला पड़ गया वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी बिल्कुल छुप रही हाँ तो मैं कह रहा था नौ इतवार और तीन छुट्टिया मतलब बारह दिन काम नहीं हुआ यानी बारह रूबल कट गए अब देखो कोलिया चार दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया पिछले हफ्ते शायद तीन दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी और पत्नी मेरी ने, ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी तो कुल तो मिलाकर हो गई, गई 19 छुट्टिया हाँ तो भाई, भाई निकालो 60 में से 19। कितने बचे 41 41 रूपल ठीक है ना? जुलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े उसने धीरे से गला साफ किया उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला हाँ याद आया, आया। मैंने डायरी देखते हुए कहा पहली जनवरी को तुमने तुने तुने चाय की चाय प्लेट और प्याले तोड़ दी थी या यू कह लो कि तुमसे टूट गई थी प्याली बहुत कीमती थी मगर चलो मैं उसके दो रूबल ही काटूंगा अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं उस दिन तुमने ध्यान दिया नहीं और तुम्हारी, तुम्हारी नजर, नजर बचाकर कौलिया पेड़ पर चढ़ गया उसकी जैकेट फट गई, दस, दस रूबल उसके, उसके कट गए इसी, इसी तरह, तरह, तरह, तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने, ने, ने वनिया के नए जूते चुरा लिए तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं तो जूतों के लिए पाँच रूबल और कट गए और हाँ याद आया दस जनवरी को मैंने तुम्हें दस रूबल दिए थे पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है जूलिया ने धीरे से कहा अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं डायरी में हर चीज लिखकर रखता हूँ तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी जी नहीं आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे मैंने कठोर स्वर में कहा तो ठीक है घटाओ सताइस इकतालीस में ऐसी बचे चौदह उसकी आंखों में आंसू कांपती हुई आवाज में वह बोली मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे सिर्फ तीन रुपए, ज्यादा नहीं अच्छा मैंने स्वर में आशीर्भर कर पूछा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई देखो हो जाता, हो जाता ना अनर्थ चलो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ हाँ तो चौदह में से तीन और घटा गया बचते हैं ग्यारह रूबल तो लो भाई ये रही तुम्हारी तनख्वा ग्यारह रूबल ठीक से गिर लो उसने कांपते हाथों से ग्यारह रूबल लिए और अपनी जेब में बिना गिने डाल दिए धीमे विनीत स्वर में बोली जी धन्यवाद। मैं गुस्से से भड़क उठा मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा धन्यवाद किस बात का आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जी हाँ आप कुछ तो दे रहे हैं इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया उसकी इस बात ऐसी मेरा, मेरा क्रोध शांत हो गया उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जुलिया यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है मैंने धीमे स्वर में कहा जुलिया मुझे, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा देखो यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हुए हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा लेकिन जूलिया, क्या जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दबू और भीरू बन जाए कि वो अन्याय का विरोध भी न करे खामोश रहे और सारी जातिया सहता चला जाए नहीं इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर निर्मम और संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ इस संसार में डब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है कोई जगह नहीं इस बात को सदैव याद रखना जुलिया इस बात को सदैव याद रखना अभी आप सुन रहे थे एंटन चैख की कहानी अन्याय का विरोध वाचक स्वर भारतीय परिमरिम